ये तो ये है, है, जो है, और जो हैं, ज्ञानी हैं, जो मुक्ता हैं, तो उनका ज्ञान एक तो इंद्रिय निरपेक्ष हो गया संसारी जीव का ज्ञान इंद्रिय सापेक्ष उनका ज्ञान इंद्रिय निरपेक्ष और देखना संसारी क्या इस संसार में रहते हुए ही जिनको परमात्मा का साक्षात् हो गया है तो उनका ज्ञान कैसा है कि देखना कि ब्रह्म विशेषक सर्व प्रकार कैसा विशेषक बात सुनिया है और जैसे संसारी जीव को जो घट का ज्ञान होगा वो ज्ञान कैसा होगा बोलो घटत्व प्रकार घट विशेषक संसारी जीव को जो घट का ज्ञान होगा तो घटत प्रकार घट विशेषक पटत प्रकार पट वो परमात्मा को जानता है और जो जो शरीर रहे थे जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है तो उसका ज्ञान कैसा होगा घटक गट, प्रकार ब्रह्म प्रकार, नहीं। नहीं। प्रकार नहीं। नहीं। या तो ऐसा संक्षेप न समझो प्रकार घटक बन रहा है घट में कह सकते हैं। और घट का भी आत्मा कौन है परमात्मा तो फिर वो भी प्रकार किसका बन रहा है परमात्मा का ऐसा समझो घटक ऐसा आप एक बार ध्यान देना अन जीवे ना आत्मना नाम रूपे ब्या है ना तो इस जीव ये है ना कि जीव के अंतरात्मा रूप से प्रवेश करके मैं नाम रूप का विभाग करूं जीव रूप भगवान हो सकते हैं क्या तो जीव के अंतरात्मा रूप से भगवान प्रवेश करते हैं जीव के अंतरात्मा हो जाते हैं जीव रूप तो भगवान नहीं होंगे यदि भगवान ये जीव रूप हो गए तो भगवान कहाँ बचे समझ गए भगवान जीव नहीं होते हैं जीव बोला गए तो जीव के अंतरात्मा रूप से प्रवेश करके भगवान नाम रूप का विभाग करते हैं नाम रूप का विभाग आप ऐसा समझो जैसे कि मिट्टी होती है ना तो कुलाल क्या करता है उनको अलग अलग आकृति दे देता है कुछ घट बना देता है कुछ कुल्हड़ बना देता है कुछ दूसरे गिलास वगैरह मिट्टी के सब बना देता है तो अलग अलग जो आकृति बना देता है ना सब ये पात्र है तो उसको कहते हैं रूप व्याकरण क्या कहते हैं रूप का विभाग हाँ। ये रूप पहले थे रूप का मतलब यहाँ आकृति रूप का मतलब क्या है अलग अलग आकृतियाँ बना देता है तो ये रूप विभाग पहले था और नाम व्याकरण उसका नाम होता है ना ये घट है, है? ये कुल्लड़ है ये गिलास है ये थाली है तो ये क्या हो गया नाम व्याकरण तो नाम रूप व्याकरण समझ गए तो जैसे क्या है कि जब भगवान सृष्टि करते हैं ना तो सृष्टि से पूर्व काल में जब प्रलय होती है ना तो अचेतन तो सभ्य समाप्त हो जाता है मतलब अपने रूप में नहीं रहता है इसका मूल रूप क्या है प्रकृति क्या है और प्रकृति किसमें इसी पूजा की परमात्मा और ये जो चेतन आत्माए मुक्त नहीं होती है ये भी परमात्मा में स्टिप हो जाती है इसमें स्टिफ हो जाती है जो तो मुक्त नहीं होती है परमात्मा में स्टिफ हो जाती है उनका ज्ञान भी है कर्म भी है कौन जो मुक्त नहीं हुए हैं तो भगवान क्या करते हैं कर्मानुसार उनकी सृष्टि करते हैं तो सृष्टि के समय भगवान क्या करते हैं की आत्माओं को बना देते है क्या हम्म आत्माओं को तो नहीं बनाते हैं पहले से विद्यमान जो नाम रूप का विभाग है वो रूप विभाग क्या है की प्रकृति के साथ संबंध करा करके और आकृति दे दिया आकृति तो प्रकृति की हुई ना लोग भगवान के आए कि उनको आकृति वाला एक एक शरीर दे दिए आकृति वाला एक एक तो ये आकृति वाले अचेतन पदार्थ की आकृति कर गए ना ये क्या हो गया रूप व्याकरण ये क्या हो गया और फिर ये देवता है मनुष्य है ये पशु है ये पक्षी है ये पर्वत है ऐसा नामकरण क्या हो गया नाम हो गया तो नाम व्याकरण रूप व्याकरण समझ गए ना तो हम आपको क्या बताना चाहते है क्या बताना है आपको बोला नाम रूप व्याकरण है भगवान करते हैं चलो तो नाम रूप व्याकरण सुनने आया तो नाम रूप का व्याकरण भगवान करते हैं तो ये ध्यान देना नाम रूप व्याकरण की मैं नाम रूप का विभाग करूं तो नाम रूप का विभाग कौन करते हैं भगवान और जीव के अंतरात्मा रूप से प्रवेश करके नाम रूप का विभाग करते हैं तो उसके अंतरात्मा के भी यह नाम रूप हो गए किसके हो गए पर कैसे इनके द्वारा जैसे तो देखना ये जो आकृति है ना मनुष्यत्व आकृति ये किसकी किसमें ऐसी चीजें शरीर में किसमें शरीर की आकृति है ना और शरीर की आकृति है ना और शरीर किसका है ये आत्मा का शरीर किसका है और आत्मा किसकी है परमात्मा परमात्मा की है बताइए तो ये शरीर किसमे विशेषण है आत्मा और आत्मा किसमे विशेषण है समझ में आई तो अब ये जे, जे, जे जे ये बात समझ में आती ना आपको तो नाम रूप का व्याकरण ऐसा होता है ना कि भगवान अनुप के अनुप्रवेश के बिना नाम रूप का विभाग हो सकता है वेद के अनुसार तो जहाँ जहाँ नाम रूप का विभाग है वहाँ वहाँ हर एक जीव का प्रवेश है और जीव के अंतरात्मा रूप से परमात्मा सबने के अंतरात्मा रूप से परमात्मा सबने भागवत में जो आता है ना श्री कृष्ण ने क्या किया माखन चोरी करते समय घट दिया को, तो तो वो लीला भगवान ने तो जीव का एक उद्धार हो गया घट में भी कोई जीवात्मा थी घट में क्या थी जीवात्मा थी क्यों नाम वो अलग विभाग है की नहीं तो वेद के अनुसार जहाँ जहाँ विभाग है वहाँ वहाँ कोई न कोई जीवात्मा है जीवात्माओं को तो कहते हैं कि हर जगह सूची का अग्रभाग भी नहीं है जहाँ कोई आत्मा ना हो अनंत है ना तो भी भगवान ने लीला करके किसी आत्मा का उद्धार कर दिया घटपुट उसको उद्धार कर दिया तो एक आ, आकार है तो वहाँ भी क्या है कोई जीवात्मा है समझ लेना उद्धार किया श्री कृष्ण ने तो हम आपको ऐसा बताना चाहते हैं कि जैसे कि संसारी जीव तो ये ज्ञान होता है घटत्व प्रकार घट विशेष पटत्व प्रकार पट विशेष है ना तो परमात्मा के ज्ञान नहीं तो ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान का मुख्य विशेष कौन होता है परमात्मा और संसारी व्यक्ति के ज्ञान का मुख्य विशेष कौन होता है घट पटाखे कौन होता है और ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान का मुख्य विशेष कौन होता है अब जैसे देखना मुख्य विशेष इसलिए कहा कि जैसे की इस शरीर वाले को देखा ना ऐसे कि गो शरीर वाला कौन हुआ गो गो शरीर वाला कौन हुआ गो का मतलब है कि वो चेतन जीव आत्मा, गो शरीर वाला कौन हुआ कोई जीव हो गया कौन कौन हो गया जीव जो शासनाधि वाली आकृति में विद्यमान कोई जीवात्मा तो ये जो गो शरीर ये किसका विशेषण हो गया जीवात्मा का और जीवात्मा किसकी विशेषण हो गई तो यहाँ पर इस ज्ञान में ध्यान देना कि दो विशेष से बने ना कौन कौन और परमात्मा है ना बात है इसमें तो संसारी जीव को जो है ना परमात्मा तक ज्ञान नहीं होता है परमात्मा तक का ज्ञान और ज्ञानी व्यक्ति को कहाँ तक ज्ञान होता है परमात्मा का अब उसके ज्ञान का मुख्य विशेष से कौन होगा परमात्मा ही होगी है ना और यहाँ मुख्य संसारी जीव के ज्ञान का मुख्य विशेष परमात्मा नहीं जीव आत्मा को भी नहीं देख पाता है ना वो विवेक करके जो शास्त्र ज्ञानी है वो तो समझते हैं संवेक आत्मा है समझते हैं पर और संसारी जो जीवात्मा को भी नहीं समझ पाता है है ना और घोर संसारी जीवात्मा को भी नहीं, नहीं समझ पाता है घटपट से ही समझता है तो सभी जीवन आत्मानी से नाम रूप है व्यावाणी इस आत्मा के अंतरात्मा रूप से प्रवेश करके मैं नाम रूप का विभाग करूँ तो ये सभी नाम रूप चेतन जीवात्मा के सभी नाम रूप ये अचेतन शरीर के द्वारा किसके हुए जीव के जीव और जीव के द्वारा किसके हुए परमात्मा के, जीव के द्वारा किसके हुए साक्षात नहीं द्वारा, ये नाम रूप अचेतन शरीर के द्वारा किसके हुए चेतन के अचेतन शरीर के द्वारा चेतन के कैसे हो गए इसको एक उदाहरण से समझो जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का नाम है रामदास है नामदास नाम है और उसका शरीर छूट जाए तो क्या कहा जाएगा कि रामदास मर के चले गए शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है रामदास मर करके चले गए तो रामदास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया किया गया ना और जब उसको क्या है कि अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे ना सिर ऐसी रख करके तब कहेंगे देखो रामदास जा रहे हैं रामदास जा रहे हैं फिर के ऊपर से तो रामदास किसको कहा गया तो शरीर का वाचक शब्द शरीर आत्मा को कहता है नहीं कहता है नहीं। नहीं। शरीर का वाचक शब्द किसको कहता है और वही रामदास जब भगवान के मंदिर में लेट कर प्रणाम करे तो लोग क्या कहते हैं रामदास देखो मंदिर में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो यहाँ किसको कह रहा है शरीर कर सकता है शरीर बताए सुन शरीर शहीद आत्मा को तो शरीर वाचक शब्द शरीदी आत्मा को कहता है ये उदाहरण के बाद समझ में आती है आती है ना हाँ तो शरीर वास्तव शरीर ही आत्मा तक के बोध होते हैं और आत्मा के द्वारा के द्वारा वही परमात्मा तभी देना कि कुछ भी बोध हो बेचती थी ना तो क्या कहती थी परमात्मा ले लो कि दही में भी उनको किसका बोध होता था सबके अंतरात्मा कौन है परमात्मा है तो वो उनका ज्ञान झूठा नहीं था ना वो पागल थी उनका बिल्कुल यथाच ज्ञान था क्यों सब में तो तो सब कुछ सब के अंतरात्मा परमात्मा ही है अब जैसे देखिए कि किसी भी स्थिति में जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं वो अपने ब्रह्म ज्ञान से होते हैं उनको लोक व्यवहार में जैसे शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं ना न घट है पट है तो संसारी जीव तो घट पट तो को समझ रहा है उनको घट कहने से वो कहाँ तक समझ जाते हैं परमात्माता को पट कहने से कहाँ तक समझ जाते हैं बसपा यही इस तो इस प्रकार जो है ना सभी शब्द परमात्मा पर्यत अंत के बोधक होते हैं परमात्म पर्यंत हाँ उसमें है ना सर्वे वेदा यत पदम सभी वेद यदम आमनती का वर्णन करते हैं सभी वेद और यहां क्या है हुँ। हुँ। कैसे मैं समझाऊ यहाँ पर अच्छा चलो तो इसको ऐसा समझना कि शब्द का वाच्य बेचार रामदास शब्द हमने लौकिक उदाहरण दिया ना तो उसका वाच्य शरीर है आत्मा है और कौन है अच्छा। परमात्मा विष्णुपुर में वच साम वाच्यम उत्तमम वचसाम वाच्यम वाणी का उत्तम वाच्य परमात्मा को कहा है वाणी का उत्तम वाच्य कौन है इसका मतलब क्या है दूसरे वाच्य भी है दूसरे सीधी बात है तो जो वेदांत परंपरागत वेदांत का अध्ययन न करने वाले मनुष्य है उनको इन शब्द वे इन शब्दों के द्वारा उनको इन शब्दों के द्वारा परमात्मा पर बोध नहीं होता है अब जो परंपरागत वेदांत का अध्ययन करते हैं वो उनको इन शब्दों से कहाँ तक बोध हो जाता है परमात्मा तक का बोध हो जाता है तो उसमें है ऐसा भीष्णु पुराण में है नहीं उसमें रामानुजाचार्य वेदांत संग्रह में कहा है की वेदांत वेदांता विस्पत्ति भू की वेदांत के अध्ययन से शक्ति ज्ञान पूर्ण रूप से होता है वेदांत के अध्ययन से शक्ति ज्ञान पूर्ण रूप से होता है मतलब वेदांत के बिना शक्ति ज्ञान जो है ना सांसारिक पदार्थों का ही होगा ना और वेदांत से क्या पता चलता है ये शब्द किसको कह रहे हैं परमात्मा को वत्ताम वाच्यम इत्यादि जो शब्द है ना अच्छा तो हम आपको ये थोड़ा अंतर समझे ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति में समझे ना हाँ तो वो परमा अच्छा जैसे वो इन शब्दों के द्वारा परमात्मा तक को समझता है तो तीन आकृतियों के द्वारा भी वो उनके अंतरात्मा परमात्मा तक को जान लेता है अंतरात्मा परमात्मा तक को जान लेता है नाम जो महाराज कुत्ते के पीछे कौन गया है नाम जो महाराज गए तो क्या वो समझदार नहीं थे क्या उनको उसमें भी बिठल दिखाई दे रहे थे बिठ्ठल है कि नहीं सब में जब सबके अंतरात्मा बिठल है अब जो कुत्ता शरीर है उसका आत्मा तो कोई जीव होगा और उसके भी अंतरात्मा कौन परमात्मा है परमात्मा है ना तो जो ज्ञानी महापुरुष थे तो उनको तो सब में विठल दिखा ही दिखाई दे रहे हैं तो ध्यान से ज्ञान थोड़ा होगा तो उनका जो सब करना ठीक ही था अब सामान्य आदमी नहीं समझ पाता इसलिए उसकी भावना नहीं बनती है जो समझता है उसकी भावना बनती है कारण यही था तो हमने अभी आपको यह बताना चाह की इसकी स्थिति एक संसारी जीव की और एक ज्ञानी पुरुष की ठीक है इतना जरूर अंतर है कि घटपट का ज्ञान होगा चक्षु से और जो उसके अंतरात्मा का ज्ञान कैसे होगा मन से कैसे होगा इतना आता है क्योंकि जो अंतरात्मा भगवान है ना उनमें तो रूप आदि नहीं है ना कि इन इन आंखों से जान सके आती बात और अब ध्यान देना यदि विग्रह विशिष्ट भगवान दर्शन दे त्रिभुज चतुर्भुज रूप में तब फिर दिव्य से स्त्री विग्रह का दर्शन हो जाएगा दिव्य से और दिव्य जिस परमात्मा का है वो तो मन से ही उनको जाने बस ये दृष्टि तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म दृष्टि और मन से युवा अनुदृष्ट मन से ही साक्षात्कार करना चाहिए तो श्री विग्रह विशिष्ट परमात्मा दर्शन लेते हैं तो दिव्य चक्षु से किसका ज्ञान होगा चक्षु से ज्ञान होगा श्री विग्रह का और भगवान का मन से होता है तो इतना अंतर आता है क्या इसी चक्षु में कुछ भगवत कृपा से कुछ दिव्यता आ जाएगी भगवत कृपा से कुछ सामान्य स्थिति में दर्शन नहीं हो पाते एक जगह कई लोग बैठे रहते हैं भगवान प्रकट होते हैं तो किसी को दर्शन होते हैं, किसी को नहीं होते हो हैं यह काम करे तो सबको दर्शन होना चाहिए भगवत कृपा तो चाहिए और ये दिव्य चक्षु जो है ना धर्मभूत ज्ञान को मुक्तों का दिव्य चक्षु तो धर्मभूत ज्ञान बताया है मनो से दिव्यम चक्षु छंदों को शेष ने बताया है मनो से दिव्यम चक्षु तो मनुष्य दिव्य चक्षु है उस संसारी जीव का अब आत्मा का क्या है धर्म धर्मभूत ज्ञान से सब सब जानेगा इंद्रियां तो नहीं है ना तो हमने बद आत्मा और नहीं एक ज्ञानी और एक संसारी जीव को बताया आप थोड़ा मुक्त आत्मा को देखो मुक्त आत्मा का तो ज्ञान पूरा पूरा इंद्रिय निरपेक्ष है ना तो उस, उसके भी ज्ञान का मुख्य विशेष कौन है परमात्मा है परमात्मा है और उसका तो शरीर उपाधि नहीं है कभी तुरोधान भी नहीं है सबको जानता ही रहता है इसलिए क्या बताया गया उनका ज्ञान कैसा रहता है हमेशा वो ही रहता है थोड़ा इसमें कोई लगाया जिस से दो से वो होता है उसी बर्बाद तो हो है अब बात हो गया जो रहा था तो अभी तो भगवान को मतलब है है तो का और संकोच ज्ञान के संकोच का हेतु क्या है कर्मियों ज्ञान के, तो के संकोच के हेतु कर्म का सर्वथा अभाव होने से ऐसी ज्ञान के संकोच दे। के हेतु कर्म का सर्वथा अभाव होने से मुक्त का धर्म ज्ञान सर्वदा विधू ही रहता है आया वह इंद्रिय निरपेक्ष होकर सबका प्रकाश करता है कैसा इंद्रिय ने जैसे हाँ, इसलिए मुक्त आत्मा सर्वज होती है मिल गया चेतन तथा अचेतन रूप सभी प्रकार वाले या सभी विशेषण वाले विशेषण अचे सभी विशेषण वाले परम ब्रह्म का ब्रह्म का सर्वदा नो करता रहता है मिला इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान वाला संसारी प्राणी किसी विशेषण वाले जैसे घटत विशेषण होंगे नीलत्वी तो विशेषण होंगे किसी विशेषण वाले द्रव्य गुणादी रूप किसी विशेष का अनुभव करता है द्रव्य रूप किसी विशेष का और का अनुभव नहीं करता है कौन बोला संसारी मत सुनती है क्यूँकी वह इंद्री का विषय नहीं।, नहीं है कौन किंतु इंद्री निरपेक्ष ज्ञान वाला मुक्त मुक्त कैसा है इंद्री निरपेक्ष सभी विशेषो वाले पर अनुभव करता है और यही देखना इसमें सर्वम अति ये मुक्त की स्थिति को छंदो सूखी बताती करते का ब्रह्मदर्शी सर्वो पी मतलब ब्रह्मदर्शी सर्वो पिता करते हैं सबका अनुभव करता है सबका अनुभव सब करता है है ना तो इसको समझाते है। सब हैं सबका अनुभव करता है मतलब सभी विशेषणों वाले पर का अनुभव सभी विशेषणों वाले तो सभी विशेषणों वाले पर के अनुभव का अर्थ है कि ब्रह्मात्मक सभी का अनुभव करना त्मा ऐसी अनुभव करना सभी मतलब चेतन अचेतन जितना भगवान का विशेषण है वो कैसा है ब्रह्मात्मा तो सभी का वो करना और ब्रह्म का स्थान वो करना और सर्वात्मा रूप से ब्रह्म का अनुभव करना सर्वात्मा रूप से ब्रह्म का अनुभव करना पर ब्रह्म कैसा है सर्वात्मा मतलब सर्व शरीर है सभी का आत्मा है सभी शरीर है जिसके है न अज्ञानी जीव के ज्ञान के विषय घटपटादी विविध विशेष होते हैं अज्ञानी जीव के ज्ञान के विषय विशेष कौन होंगे घटपटादी जीव मतलब अनेक प्रकार के अज्ञानी जीव के ज्ञान के विषय घटपटादी विविध विशेष होते हैं किन्तु मुक्त से ज्ञान का विषय एक ब्रह्म ही मुख्य विशेष ऐसी होता है मुख्य विशेष से कौन होता ब्रह्म और सब उसके प्रति क्या बन जायेंगे मुक्त के ज्ञान में आदि करण नहीं होते हैं और प्रपंच की प्रधानता नहीं होती है प्रधानता किसकी होती है परमात्मा तो जो विशेष ब्रह्म ते के हेतु कर्म से सर्वथा रहित होता है इसलिए उसे कभी भी दुखान गो नहीं। एक लाइन और देख सकते मुक्त पर ब्रह्म के स्वरूप और श्री विग्रह विग्रह मंत्र समझते है नीविग्रह कि है मात्मा है न तो मुक्त के स्वरूप व्यापक स्वरूप है ना जीविक्रह उनके गुण जगत कारण है ना जगत जन्मदि कारणस्व है और अनंत गुण है ज्ञान पर वीर शक्ति है जो वास्तव में ना? और अवधार है करुणा है ना उनके गुण और उनकी विभूति विभूति पूरा संसार है ना लीला भगवान की विभूति लीलाएं करते है लीला आदि का साक्षात्कार करता रहता है बहुत तो मुक्त तभी मुक्त भी है है ना वो क्या भगवान की भी करते करता रहता है। मुक्त को होने वाला अनुभव परिपूर्ण होता है उसमें कुछ भी न्यूनता नहीं, नहीं होती है ये अनुभव का कभी ना नहीं होता श्री भगवान सुखरूप है इसलिए उसको विषय करने वाला अनुभव भी कैसा होता है सुख सुख होता है इतना ही तो वो त्मा तो का तो हो गया नहीं। नहीं? उसका है उसका ज्ञान विधु है ना तो उसको बता दिया अब शरीर रहते जिनको भगवान का साक्षात्कार हो गया वो देखना दो सात आठ पेज पर देखना ब्रह्म दर्शी की जीवन जीवनकालिक का अवस्था ये शरीर रहते मिल जाएगा तो, तो शरीर रहते जिसको साक्षात्कार हुआ उसको अज्ञानी रहेंगे तो देखो अज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को नहीं देखता है और जगत को स्वतंत्र देखता है कैसा देखता है ये घट है ये पट है जगह है लगा किंतु ब्रह्म के पुरुष संपूर्ण जगत की आत्मा रूप से ब्रह्म को देखता है वो ब्रह्म को कैसे देखता है संपूर्ण जगत की आगा। आगा। आगा। अपने भी आत्मा रूप से ब्रह्म को देखता है ए? और जगत को कैसा देखेगा बता सकते जगत की आत्मा रूप से ब्रह्म को देखेगा और जगत को कैसा देखेगा ब्रह्मात्मा ब्रह्मत्मा कैसा देखेगा विशेषण है ना और घटपटाधी रूप जगत को ब्रह्मात्मक देखता है स्वतंत्र नहीं देखता है, समझते है? ब्रह्मात्मा तो है? समझता है ब्रह्मत्मा नियंत्र तो जगत कैसा है ब्रह्म के द्वारा नियम में है तो ब्रह्म के द्वारा नियम समझेगा की स्वतंत्र समझेगा नियम में समझेगा जगत को ब्रह्मात्मक देखता है स्वतंत्र नहीं देखता है कौन तो वैज्ञानिक जगत को कैसा देखता है स्वतंत्र समझता अर्थात भगवत विभूति रूप ऐसी जगत को देखता है जगत को कैसा देखता है इस स्थिति का ईसा वास्तव का मंत्र इस प्रकार वर्णन करता है जब शास्त्र ऐसी स्वतंत्र ब्रह्म और परतंत्र जगत का स्वरूप जानने वाले को चराचर संपूर्ण जगत से विशिष्ट परमात्मा का दर्शन होता है तब परमात्मा ब्रह्म के अभेद का दर्शन करने वाले को शोकमो उनकी लक्ष्य यही स्वतंत्र ब्रम और प्रतंत्र जगत का स्वरूप जानने वाले को अब चरा जगत से ऐसी दर्शन होगा तो, तो परमात्मा एक है की नहीं, नहीं है तो सर्वात्मा ब्रह्म के अभेद का दर्शन करने वाले को शोक मुंह नहीं।, नहीं होते भूतान आत्म विधानता चत्र का मुहा एकत्र और देख लो ब्रह्मचु आदि इंद्रियों का विषय नहीं है इसलिए अग्र व्यक्ति उसे नहीं देखता है दृष्ट ऐसी इस प्रकार ब्रह्म को विशुद्ध मन का विषय कहा गया है इसका विषय कहा गया है रजोगी क्या है कहते मन, मन निर्मल होना चाहिए निर्मल का सूटा मन से रही मन के मन क्या है रजोगे अब ध्यान देना सत्सुगुण विशुदी गीता में क्या बोला है एक जगह बोला सतपात समझाइज सतु ऐसी ज्ञान होता है और तो चाहे वो किसी भी विषय का ज्ञान हो आत्मा का परमात्मा का या किसी अन्य भी किसी भी विषय का किससे होता है सत्वगुण से और सत्वगुण को बंधन कारक पैसे बताया गीता में सत्वण सुखी संदेह थी सत्वगुण सुख में कराता है तो ध्यान देना ये जो ध्यान ऐसा समझेंगे कि अत्यंत उसकी अवस्था को प्राप्त हुआ जो तो सत्वगुण है वो कभी बंधन कारक नहीं है सांसारिक सुख में आपत्ति नहीं कराएगा वो हमेशा परमात्मा में ही लगेगा किसने लगेगा अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुआ सत्युगुण जब होगा तो मन हो तो किसने लगेगा परमात्मा में ये तो सामान्य सत्व गुण की बात कही है ना? क्योंकि अंतरण की शुद्धि इसीलिए तो होने ऐसी मन किसने लग जाएगा अंतरण में शुद्धि के मतलब मन कैसा हो जाएगा रसा में तो शुद्धि चलो जी इस प्रकार ब्रह्म को विशुद्ध मन का विषय कहा गया है देखो महिला ब्रह्मोपासक ध्यानावस्था में करके ध्यान करते हैं ना ध्यान की जो प्रक्रिया है प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तो ब्रह्मोपासक ध्यानावस्था में ध्यानावस्था में तो चक्ष बोलता है ना तो विशुद्ध मन से परम ब्रह्म और उनके सत्य कामत वाली गुण किससे सत्य कामत तो सत्य संकल्पत्व तथा स्त्री विग्रह का भी लक्षण करता है तो पर ब्रह्म कहते हैं व्यापक है और उनके गुणों का और उनके श्री विग्रह का दर्शन ध्यान अवस्था में किस करता है बोलो मन से है ना? मन से किसका भगवान का भगवान के गुणों का और श्री विग्रह का लग गया और विशुद्ध अंताकरण से जन्म धर्म धर्मभूट ज्ञान की वृद्धि इनको किसी धर्म धर्मभूत ज्ञान इनके आधार का हो जाता है बताइ पर अंताकरण के विशुद्ध होने आरोप ध्यान के अतिरिक्त काल में परमात्मा के स्त्री विग्रह का चक्षु ऐसी भी दर्शन होता है ध्यान काल में चक्षु ऐसी होगा और ध्यान से अतिरिक्त काल में परमात्मा के त्रिविग्रह का चक्षु ऐसी दर्शन होता है या भी अंताग्रहण की विशुद्धि के कारण चक्षु जन्म ज्ञान का विषय होता है अंताग्रहण की और जिसकी अंताग्रहण की विशुद्धि नहीं है उस, उसके चक्षु जन्म ज्ञान का विषय होगा इसकी बात चल रही है तो ऐसे चक्षु को दिव्य चक्षु कहा जाता है जिसके दर्शन होता है ब्रह्मदर्शी को यह जीवन काली मुख्य है थी जीवन का लेखना हाँ जिसको साक्षात्कार है ब्रह्म को घटादी का ज्ञान घट प्रकार होता है घट प्रकार पदार्थो का चक्षु आदि प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष होता है उसकी दृष्टि में ब्रह्म ऐसी पृथक कुछ है तो इस विषय का नए नाना किन या भगवती लेखना न ई नाना अस्तिकिंचन ई का क्या है जगत में क्या है जगत में और नाना और यहाँ ब्रह्म से ब्रह्म से नाना कुछ नहीं है नाना का से क्या है पृथक ये महावास्तु में नाना का पृथक दिया कभी कहो तो बता देंगे व्याकरण में किया है कि ब्रह्म से पृथक कुछ भी नहीं है ब्रह्म से पृथकित तो सब कुछ किसमें है अप्रसित है ना ब्रह्म से तो जो ब्रह्म से अप्रसित वस्तु है वो कैसी है ब्रह्म के द्वारा नियम नियाम नियाम ऐसी अप्रथ जो वस्तु है वो इसकी ब्रह्म के द्वारा नियम नियम है यह ब्रह्मात्मक है की ब्रह्म से पृथक कुछ भी नहीं है ब्रह्म से पृथक कुछ नहीं है मतलब अप्रथ ऐसी जो अप्रखा है वो कैसे होंगे ब्रह्मात्मक जगत ब्रह्म जगत में ब्रह्म आपको ब्रह्म लेना चाहते है एक मिनट अभी अभी जो लिया है वो देखो आप अभी कोई बात नहीं विचार करेंगे ठीक है जगत में ब्रह्म से कुछ भी नहीं है ब्रह्म कुछ भी नहीं है मतलब सब कुछ परमात्मा की है और जगह देखते है आपको सभी शरीर है इस संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है क्यों भगवान सबकी नियंता है कि नहीं जैसे एक आत्मा इस शरीर का नियमन करती है तो ये क्या है एक आत्मा का तो भगवान संपूर्ण का नियमन करते हैं सम्पूर्ण क्या भगवान का दिव्य मंगल विग्रह जो भक्त जो ध्यान करते हैं ना दिव्य चतुर्भूत का वो दिव्य मंगल विग्रह होंगे और सामान्य शरीर सब कुछ है उनका यश पृथ्वी शरीर यस आत्मा शरीर ये ग्रज में है सर्वाणी भूतानी शरीरम ये ग्रजी सब कुछ शरीर बताया भगवान का जगत सर्वम श्रीगम से वाल्मीकि राहण रहती है तद सर्वम हरेश समूह विष्णु पुराण रहता है तो अब ध्यान देना तो सभी के तो चेतन अचेतन सभी से विशिष्ट कौन है एक परमात्मा, परमात्मा। कौन है परमात्मा परमात्मा कितना है वो विशिष्ट है तो उसने जब जो एक ही है विशिष्ट परमात्मा जो एक है उसमें कोई भेद आएगा सामान्य शब्दों ने बता दीजिए ठीक है ज्ञान वापस आकर ज्ञान का संकोच अर्थात इंद्र द्वारा बाहर न निकल कर विषय का प्रकाश न करना ज्ञान का नाश है एक बार पहले पहले वाला भी भी हमको लिखा है ना हाँ। ज्ञान का विकास अर्थात इंद्र द्वारा बाहर निकलकर विषय को प्रकाशित करना ही ज्ञान के उत्पन्न होना उत्पन्न होना है या का है ज्ञान ज्ञान का की है ना को प्रकाशित करना ज्ञान वापस आकर ज्ञान का संकोच अर्थात इंद्रिय द्वारा बाहर निकल कर विषय का प्रकाश न करना ज्ञान का नाश ठीक है, नाशन तो और है? तो है, और है, और ज्ञान ज्ञान, ज्ञान हैं, एक एक एक अच्छा तो रूप से? है, अस्त एकत्व धर्मभूत ज्ञान का एकता होने पर भी नानत्व अनेक रूप से प्रतीति अनेक रूप से प्रतीति होती है ना घट ज्ञान पट ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान अनुपमिति ज्ञान उपमिति ज्ञान स्मृति ज्ञान अनुभव ज्ञान अनेक रूप से होता है कि नहीं होता है समझ में आती बस तो ज्ञान की एकता होने पर भी अनेक रूप से प्रतीति प्रसरण भेद के कारण है किसके कारण प्रसरण भेद के कारण है अच्छा इसको आप समझिए ज्ञान कितना है एक है और अनेक रूप से प्रतीति प्रतीन के कारण है सुनो इंद्री द्वारा बाहर निकलकर जब घट को प्रकाशित किया तब उसको क्या कहेंगे घट ज्ञान और पट को निकलकर पट को प्रकाशित किया तो दंड और फिर इंद्री द्वारा निकलकर दंड को प्रकाशित किया तो दंड गया तो प्रसरण एक ही राज का का मतलब फैलना क्या मतलब है और जो दृष्टिया है? है ना कह सकते हैं ठीक है कह सकते अच्छा तो देख लेना वैसे प्रसरण कर होता है फैलना इंद्री द्वारा बाहर निकलना फिर विचार करके और देखो है ना वो भी हो जाएगा फिर बताना हमको कोई असुविधा हो तो।, तो अभी आप देखेंगे और रसना के द्वारा वो रसाकार होगा ना तो वही प्रश्न है विभिन्न mm. और घर के द्वारा क्या होगा गंधाकार mm. तो गंद ज्ञान शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान है ना mm. आया समझ में mm. और इंद्री द्वारा बाहर ना निकल करके पूर्व अनुभूत विषय के आकार का होने वाला ज्ञान इसको क्या कहेंगे बोलो स्पृष्टि तो अंदर ही वो आकार का हो गया बाहर निकल गया अच्छा तो अब ध्यान देना कि ज्ञान एक होने पर भी क्या होता है कि भेद से वो अनेक होते हैं ठीक है तो लगाइए पंक्ति अब से एक ज्ञान की एकता होने पर भी प्रसरण भेद के कारण अनेक रूप से प्रतीति होती है किसकी ज्ञान अब कैसा तो होने पर एक ज्ञान की एकता होने पर भी प्रसरण भेद के कारण अनेक रूप अनेक रूप से प्रतीत होती है घट ज्ञान पट ज्ञान सब प्रतीत होता है है ना? ऐसा है तो ज्ञान एक वही सबको प्रकाशित कर रहा है क्या बताया था कि सो की सोपस्थ ज्ञान से आपको भेदा के पहले क्या था ऐसे ज्ञानमती ज्ञान भी आत्मस्वरूप के समान नित्य है द्रव्य रूप है और नित्य है द्रव्य रूप है और अज ठीक है तो अब देखें देखिए यहाँ पर ज्ञान से द्रव्यु कथम ये ज्ञान का द्रव्यू कैसे है ज्ञान का कैसे? अब सुनो धर्मभूत ज्ञान द्रव्य कैसे है तो एक बार किसी पूछा तो लग रहा है ये द्रव्य अब भी पूछा नहीं था कि बताया रही था संकोच विकास वाला होने से चलो तो ज्ञान का द्रव्यू कैसे है इस पर बताते हैं क्रिया गुण यो आश्रियवाजडत्वाच् क्रिया गुणय आश्रय है ना आश्रयत्व दोनों के साथ होगा क्रिया का आश्रय और क्रिया का आश्रय होने से ज्ञान द्रव्य है गुण का आश्रय होने से ज्ञान द्रव्य है और अजटत्व होने से ज्ञान क्या है द्रव्य है ना क्रिया के आश्रय होने से क्या होता है द्रव्य है ना जैसे देखिए ये ये क्रिया हो रही ना हम ये कौन सी क्रिया है सर समझे बोलो कौन क्रियाओं का नाम बोलो गुक्षेपण अपेपण और और गमन किया चलन क्रिया या गमन क्रिया एक ही है ना? तो ये जो का क्रिया का आश्रय कौन होगा द्रव्य हम्म हो क्रिया का आश्रय कौन होगा द्रव्य होगा क्रिया मतलब कर्म है द्रव्य गुण कर्म है ना क्रिया का आश्रय गुण है क्रिया का आश्रय कौन है द्रव्य और द्रव्य में गुण है द्रव्य में क्रिया किसमें हो रही है द्रव्य में गुड़ में नहीं हो रही तो इसके हुए है जाएगा, वहीं जाएगा। तो क्रिया काम को भी अतिरिक्त पदार्थ माना तो बताया वो क्रिया का आश्रय है क्यों दीपक लेकर जाओ तो, तो तम पीछे पीछे चलता है तो क्रिया का आश्रय हो गया ना क्रिया का आश्रय होने से बताया तुम वहां द्रव्य का था ना ऐसा तो वो उठाया गया है पक्षे तो ध्यान देना क्रिया का आश्रय होने से ज्ञान क्या है द्रव्य है अब सोचे ज्ञान में कौन सी क्रिया है हम तो ज्ञान में क्रिया है प्रसरण अप्रसरण रूप ज्ञान में कौन सी क्रिया है प्रसरण और अप्रष रूप मतलब संकोच विकास रूप हम्म कौन सी क्रिया है संकोच विकास रूप इंद्रिय द्वारा ज्ञान का प्रसरण होगा प्रसन्न मतलब विकास इंद्री द्वारा ज्ञान का क्या होगा प्रसरण और प्रसरण का क्या मतलब विकास तो इंद्री द्वारा ज्ञान का विकास होने पर वो विषय से संबंध होकर क्या कर देगा विषय का तो इंद्री द्वारा क्या होगा ज्ञान का विकास होने पर या प्रसरण होने पर संबंध होता है प्रसरण होने पर क्या होता है तो प्रसरण अर्थ वित्ती से पहले वो भी कर सकते हैं विकास इंद्री द्वारा ज्ञान का प्रसरण होने पर वह विषय से संबंध होकर विषय का प्रकाश करता है तो इंद्री द्वारा क्या होता है ज्ञान का प्रसरण मतलब विकास और इसके बाद क्या होगा ज्ञान का संकुच। क्या हो जाएगा ज्ञान का जैसे आपने किसी वस्तु को देखा ठीक देखना बंद कर दिया तो इंद्री द्वारा प्रसरण हो रहा है विकास हो रहा है तो क्या हो रहा है तो प्रश्न हो रहा था आप देख रहे हैं तो प्रश्न हो रहा है नहीं देख रहे हैं तब नहीं देख रहे हैं नहीं सुन रहे हैं उन स्थितियों में क्या उसका संकोच मतलब है।, है।, है कैसा है प्रश्न अप्रसरण रूप प्रश्न का मतलब विकास अप्रसरण का मतलब संकोच तो संकोच विकास रूप क्रियाएं किसकी हैं तो संकोच विकास रूप क्रियाओं का आश्रय होने से ज्ञान को क्या कहेंगे लगाइए क्या क्रिया क्रिया का आश्रय होने से ज्ञान द्रव्य है किन क्रियाओं का आश्रय संकोच और विकास रूप क्रियाओं का आश्रय होने से ज्ञान क्या है? है और क्या था यहाँ पर गुण, ये? गुण का आश्रय होने से किसका आश्रय होने से गुण का आश्रय होने से ज्ञान द्रव्य है इसको कैसे समझ ठीक है चलिए संयोग गुण है ना संयोग क्या है अब देखना धर्म बूत ज्ञान चक्षु इंद्रिय से प्रसरित होकर या चक्षु इंद्रिय से जाकर घट से संयुक्त होता है।, है तो घट के साथ किसका संयोग हुआ ज्ञान का बताए उन्होंने ज्ञान और विषय का संयोग होने पर ही देखो धर्म बुध ज्ञान चक्षु इंद्रिय से जाकर घट से संयुक्त होकर घट के आकार का हो गया तो घट से किसका संयोग हुआ तो संयोग ज्ञान का हुआ तो संयोग का आश्रय और तो संयोग क्या है गुण संयोग क्या है ज्ञान का संयोग हुआ विषय से ज्ञान का विषय से ज्ञान का संयोग हुआ तो संयोग का आश्रय दोनों हो जाएंगे जब दोनों हो जाएंगे तो दोनों द्रव्य तो है तो प्रसिद्ध ही है प्रश्न किया गया ज्ञान की द्रव्य कैसे है की वो भी संकुपुर संयोग का आश्रय हो गया संयोग गुण है कि नहीं है संयोग क्या है यहाँ पर गुण किसको कहते हैं अद्रव्य को किसको कहते हैं जो बताए थे ना उसने हैं। रूप रस, सब रूप रस उसको क्या कहेंगे द्रव्य किस गुण का आश्रय होगा संयोग गुण का चौबीस गुण यहाँ नहीं माने गए और उसी प्रकरण में लिखा है क्यों नहीं माने गए क्या कारण है वो वो बता दिया है ऐसा सत्वरजतम सब विस्पर्स रूप रख तो माना ही गया है संयुक्त भी माना गया है संख्या को अपेक्षा तो संख्या को स्वरूप कह दिया तो ऐसा वहां बता दिया है चलिए, देखेंगे, तो ये समझ गए गुण का होने से ज्ञान क्या है द्रव्य है और अजडतवाजड अज़द, का क्या है अजट का स्वयं है ना अजड का क्या है कि वह होने से द्रव्य है स्वयं प्रकाश होने ऐसे द्रव्य है इसको समझने के लिए यहाँ थोड़ा ये जो यहाँ जो बनी है ना तालिका उसको तो क्या कहेंगे चित्र जो बना हुआ है चित्र में ये पृष्ठ संख्या सात है यहाँ तत्व ये दो भेद बताया द्रव्य और अद्रव्य देखा आपने तो अब द्रव्य और अद्रव्य अद्रव्य किसके आशिक द्रव्य के और अद्रव्य को ही क्या कहते हैं गुण अद्रव्य द्रव्य के आश्रय को क्या कहते हैं ये कितने हैं में देखना ज्ञान तो संयोग का, का क्या हो गया द्रव्य अब यह समझना है की अजटत होने से ज्ञान क्या है द्रव्य है तो ध्यान देना अद्रव्य में कोई भी अजट वस्तु है देखो दस है ना अद्रव्य कोई अद्रव्य में कोई भी अजट वस्तु अद्रव्य है उसमें नहीं।, नहीं है ना अब द्रव्य में देखो द्रव्य के दो भेद हैं जड और अजट जड और तो बताइए अजड द्रव्य होगा कि अद्रव्य हो होगा कौन होगा अजड क्या होगा द्रव्य यहाँ पर आप देखेंगे तत्व के दो भेद हैं द्रव्य होगा द्रव्य तो अद्रव्य कोई भी अजट वस्तु अद्रव्य नहीं है आप देख रहे हैं ना और अजट वस्तु द्रव्य है कि नहीं है मतलब सभी द्रव्य अजट नहीं है पर अजट द्रव्य है कि नहीं है तो तो होने से भी ज्ञान का क्या सिद्ध हो जाएगा द्रव्य तो। अजडत होने से भी उसका क्या सिद्ध हो जाएगा बस यह समझ लो ना आप होने से भी वो द्रव्य सिद्ध हो गया कहते हैं वो द्रव्य नहीं माने तो to. To. To. To. क्या मानोगे सत्य मानोगे संध्या पुत्र मानोगे क्या मानोगे वो तो बस जो है तो उसका कुछ न कुछ विवाद तो करना ही पड़ेगा यह तो बोल लो नहीं है या तो कोई तो नहीं है है तो सत है कि नहीं है सत है तो सत की कोटि की है द्रव्य कोटि की है ऐसा और सबसे विलक्षण है द्रव्य होने पर भी क्या वो सबसे बिलक्षन। हाँ विलक्षण कहने के लिए ही वो कह देते हैं, वो ये नहीं वो नहीं ऐसा सर्वोत्तम तो मान के समाधान हो जाता है पंक्ति लगाइए तो अजड होने से क्या होता है स्वयं प्रकाश इसको आप ऐसा समझे पदार्थ के दो भेद भेद होते हैं द्रव्य और अद्रव्य अद्रव्य जस है द्रव्य द्रव्य के ही आश्रित रहता है और कोई भी अद्रव्य अजड नहीं है कोई भी अद्रव्य मतलब अजड वस्तु क्या है अद्रव्य नहीं हो सकती अजड वस्तु हाँ। द्रव्य के दो भेद हैं जड और द्रव्य के दो भेद हैं जड और अजड तो आप अच्छी तरह देखते हैं कि अजड अद्रव्य नहीं है अजड क्या है द्रव्य है तो फिर अजडत होने से भी उसका क्या सिद्ध हो जाएगा द्रव्य अनुमान लिखो ज्ञानम द्रव्यम अजडत् द्या आत्मवत् लिखा ज्ञानम द्रव्यम अजडत्व आत्मवत् ज्ञानम द्रव्यम अजडत्वात् आत्मवत्त यहाँ पक्ष द्यारे है? द्यारे क्या है बोलो और साध्य साध्य क्या है द्रव्यो द्रव्य और हेतु क्या है और दृष्टान्त अनुमिति हाँ। करने के लिए सबसे पहले क्या है हेतु और सातु को कहां देखते हैं पर्वता कहा महानवर्थ क्या है पर्वता वनीमान धूमात महान इसे जल्दी जल्दी पढ़ने से बिगड़ता तो है पर्वता वनीमान धूमात महानस्वत है ना तो अनुमान करने के लिए सबसे पहले हेतु और साधु को दृष्टान्त में देखा जाता है हेतु और साधु को किस प्रकार देखेंगे धूमा तथ वैना तो इस प्रकार हेतु और साधु को कहा देखेंगे दृष्टान्त में दृष्टान्त क्या है तो मानस में देखो यथमा तथ्नि धूम मिला मानस में वनी मिल गई <प्णार्ण> तो अनुमान करने के लिए सबसे पहले हेतु और श्राध्य को दृष्टांत में देखते हैं। इसके बाद हेतु को साध्य में देख हेतु को पक्ष में देखते हैं पहले हेतु और श्राधु को कहा देखेंगे और फिर इसके बाद हेतु को कहा देखेंगे इसके बाद हेतु को पक्ष में देखते हैं पक्ष में हेतु के रहने से साध्य की अनुमति हो जाएंगी तो हेतु और श्राध मतलब धूम और पहले आपने दृष्टान्त मानस में देख लिया या फिर धूम तथा तरगनी फिर धूम को पर्वत पक्ष में देखो धूम है तो व्याप्ति के बल से किसकी अनुमिति हो गई, है ना तो वही यहाँ देखना है हेतु और साधु को दृष्टान्त में देखना है किस प्रकार यत्र बोलो अजम तुम ये किसमें देखना है आत्मा है क्यों क्योंकि सीधा उत्तर दो आत्मा में अजडत तो क्यों है क्यूँकी वह अजट अजड में रोजत् आत्मा में अजत क्यूँकी वह अजाद, अजाद तो हेतु मिला दृष्टान्त में अब साध्य क्या है द्रव्य तो रहेगा दृष्टान्त में क्योंकि आत्मा क्या है तो दृष्टान्त में हेतु साध्य है अब देखना पक्ष क्या है यहाँ पे तो पक्ष में हेतु रहता है कौन सा हेतु तो पक्ष में हेतु के रहने से किस साध्य की अनुमति हो जाएगी द्रव्य तो शाद्य की अनुमति हो जाएगी ज्ञान से कौन सा ज्ञान लेना है पक्ष में तो इसके द्वारा भी ना इस प्रकार अजु से किसकी सिद्धि हो जाती है साध्य और जो तर्क संग्रह में जितने अनुमान है ना वो जानते हैं उनसे क्या होता है पृथ्वी इतर विन्ना गंधवत् लक्षण क्या होता है इतर से व्यावर्तक इतर से तो पृथ्वी इतर विन्ना क्यों गंधवत्वा और व्याप्ति अन्य व्याप्ति बनेगी क्यों को पक्ष बना लिया है तो इतर भेद, तो युगंध ती ऐसे लक्षण को साध्य लक्षण को हेतु बनाकर इतरभेद साध करते हैं न्याय में और क्या है आप इतर भिन्ना ये तुम पिता है है? शांति शांति शांति